श्री रामकृष्ण भक्त मालिका कालीपद घोष उत्तरी कलकत्ते के श्याम पुकर विभाग के घोष परिवार में अठारह सौ ईस्वी को एक अमावस्या की रात को कालीपद का जन्म हुआ उनके पिता का नाम गुरुप्रसाद घोष था पिता काली भक्त तथा धर्मपरायण थे उनका थोड़ा सा पटसन का कारोबार था आर्थिक अवस्था ठीक ना होने के कारण कालीपत की शिक्षा अधिक आगे नहीं बढ़ सकी थी आठवीं कक्षा में पढ़ते समय ही उनके पिता ने उनको कागज विक्रेता जान जिकिंसन कंपनी में लगवा दिया था स्कूली शिक्षा कम होने पर भी अपनी बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता के फलस्वरूप कालीबाबू शीघ्र ही कंपनी के उच्च पद पर अधिष्ठित हो गए कहा जा सकता है कि तब से वे ही कंपनी के करता धरता विधाता थे विदेश से कंपनी के जो कागजात आते थे उन पर बहुधा काली बाबू का चित्र अंकित रहता था उनके दफ्तर में कोई जगह खाली होते ही वहा श्री रामकृष्ण के भक्तों को नौकरी मिल जाती थी नाट्याचार्य गिरीश के साथ कालीपद की अकृत्रिम मित्रता थी कई बार वे दोनों एक साथ दिख पड़ते थे उनका उठना बैठना खाना पीना यहाँ तक कि सुरापान आदि भी साथ ही चला करता था इनके चरित्र का सा श्री रामकृष्ण के भक्तों में कोई कोई इन्हें जगाई मधाई कहा करते थे गिरीश चंद्र ने अपना शंकराचार्य ग्रंथ इन्हें अभिन्न हृदय मित्र के नाम समर्पित करते हुए लिखा है भाई हम दोनों ने अनेकों बार एक साथ दक्षिणेश्वर जाकर मूर्तमान वेदांत के दर्शन किए हैं। तुम तो अब आनंद धाम के वासी हो परंतु मुझे शिकायत है कि तुमने नरदेह में मेरा शंकराचार्य नहीं देखा अपने यह पुस्तक मैं तुम्ही को समर्पित करता हूँ स्वीकार करो काली बाबू यद्यपि चंद्र के समान साहित्यकार नहीं थे तथा उन्होंने अनेक भजन रचे थे श्रीमत रामचंद्र ने श्री रामकृष्ण पर जो व्याख्यान दिए उनमें इन भजनों में से अधिकांश उद्धत किए गए थे तथा अठारह ईस्वी में ये रामकृष्ण संगीत नाम से पुस्तक के रूप में काकुर गाछी के योगोद्यान से प्रकाशित हुए थे वे स्वयं भी अच्छे गायक थे तथा बेला वायलिन और भी बजा लेते थे ठाकुर एक दिन उनकी बांसुरी सुनकर हो गए थे पाक कला में भी वे निपुण थे इसलिए ठाकुर के भक्तगण उन्हें कभी कभी गृहणी कर कर कहकर प्रयास किया करते थे अठारह ईस्वी के प्रारंभ में वे गिरीश चंद्र के साथ सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण के चरणों में उपस्थित हुए नवंबर में उन्हें अपने घर लाकर उन्होंने स्वयं पहली बार विराजित कराया गया था उसमें देवी देवताओं के कई बड़े बड़े तैल चित्र टे थे ठाकुर उनका अवलोकन कर अत्यंत आनंदित हुए और भाव में तन्मय होकर उनके स्तुति गाने लगे, देखते ही देखते मूर्तियां जीवंत सी प्रतीत होने लगी अठारह सौ पचास में निवास कर रहे थे, उस समय के स्मरणीय काली पूजा के दिन काली बाबू के घर बनी हुई सूजी की खीर ही प्रभु की सेवा की प्रमुख उपकरण हुई थी और कहना न होगा सुजाता द्वारा भगवान बुद्ध को निवेदित खीर के समान ही भक्त ठाकुर ने उसे ग्रहण किया था काली बाबू के वंशधर अब भी वह पुण्य स्मृति अपने हृदय में संजोकर रखे हुए हैं स्वामी जी ने इनको दाना यानी धानों की आख्या दी थी अतः रामकृष्ण भक्त मंडले में वे दाना काली के नाम से जाने जाते थे काली बाबू कहा करते थे जगाई मधाई के समान उकल होने पर भी ठाकुर ने मुझे अपनी कृपा से कृतार्थ किया है वे ऊंचे पूरे और मोटे ताजे व्यक्ति थे वे उज्जवल श्याम वर्ण के थे उनके नेत्र विशाल तथा मुख प्रफुल्लित था गिरीश के साथ उनकी केवल मित्रता ही नहीं थी उनका स्वभाव भी उन्हीं के समान संयम रहित था श्री रामकृष्ण के समीप आने के पूर्व उनकी लगभग सारी कमाई वारांगनाओं तथा सुरापान आदि पर व्यय हुआ करती थी ठाकुर की महिमा सुनकर जब वे दक्षिणेश्वर आए उस समय उनकी आयु पैतीस वर्ष की हो चुकी थी परंतु उनका यह आगमन भक्ति प्रसूत न होकर उत्सुकता के कारण ही हुआ था संभव है इसके पीछे श्री रामकृष्ण का अलौकिक आकर्षण रहा हो क्योंकि बहुत दिन पहले एक बार काली की सहधर्मिणी कुछ अन्य कुल वधुओं के साथ दक्षिणेश्वर आई थी और ठाकुर के श्री चरणों में प्रणाम करने के बाद उन्होंने उन्हें अपने पति के दुराचारों की कहानी सुनाई थी उस समय ठाकुर ने ने उन्हें आश्वासन दिया था कि काली उनका अपना आदमी है अतः एक ना एक दिन उसकी अवश्य बदलेगी और वह दक्षिणेश्वर आएगा फिर मां देवी ने भी उन ती महिला पर कृपा की थी ठाकुर के श्री चरणों में आकर भी दाना काली उन्हें प्रणाम किए बिना ही आसन पर बैठ गए और कुछ समय बाद ही चले गए घर लौटने के बाद काली के मन में श्री कृष्ण का चरित्र सुनने चरित्रक्षिणेश्वर थोड़ी ही देर बाद ठाकुर ने उनसे कहा कि उनकी कलकत्ता जाने की इच्छा है काली बाबू ने भी अत्यंत आनंद पूर्वक कहा कि वे उन्हें ले जाने को तैयार है और नाव भी घाट में बंधी हुई है अथा लाटू और काली के साथ ठाकुर उसी नौका पर बैठ गए तथा रास्ते में साधना आदि की बातें करने लगे ठाकुर ने काली से पूछकर यह भी जान लिया कि वे काली माता के भक्त हैं अब तक उनकी दीक्षा नहीं हुई है और साधारण गुरु में उनकी श्रद्धा नहीं है फिर ठाकुर ने उनसे कहा जीभ निकालो तो देखूं कैसी है काली के जीव निकालने पर ठाकुर ने अपनी उंगली के अग्रभाग में अग्रभाग से उस पर कुछ लिख दिया गंगा के वक्ष पर चलती हुई नाव धीरे धीरे घाट पर आ गई परंतु ठाकुर को किसी निर्दिष्ट स्थान पर नहीं जाना था काली बाबू के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उन्हें के घर जाएंगे अतः गाड़ी में बैठाकर वे ठाकुर को अपने घर ले आए इस प्रकार भक्त पर स्वेच्छापूर्वक कृपा करने के बाद प्रभु दक्षिणेश्वर लौटे काली पद शीघ्र ही श्री रामकृष्ण की भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए तथा रामचंद्र गिश चंद्र देवेंद्र मनोमोहन आदि ठाकुर की भी करने लगे। ने उनका कर्म में उत्साह देकर उन्हें मैनेजर की आख्या दी धीरे धीरे उनका चरित्र अत्यंत उन्नत हो गया जनकर ठाकुर ने एक दिन अर्थात अठारह 18 अक्टूबर अठारह सो पचासी ईस्वी को आनंद पूर्वक कहा था कालीपत कहता है कि उसने वह सब बिल्कुल छोड़ दिया है ठाकुर उन दिनों वयस्क भक्तों की सलाह पर शाम पुकर में निवास कर रहे थे उनके आज्ञा पाकर कालीपत काली पूजा काली की सारी आवश्यक सामग्री अपने घर प्रस्तुत करवाकर ले आए फिर उन्होंने दीपमाला जलाकर उसके निकट वह सारी सामग्री सजा दी ठाकुर यथा समय आकर पूजा के आसन पर बैठे और समाधि मग्न हो गए इस पर गिरीश आदि को समझते देर न लगी कि प्रभु उनकी पूजा लेने के निमित्त ही इस प्रकार पूजा के आसन पर जा बिराजे हैं अतः सभी उपस्थित लोगों ने माँ काली के भाव में आविष्ट वराभय मुद्रा में अवस्थित प्रभु के चरण कमलों में पुष्पांजलि प्रदान की इस प्रकार वे सभी कृतकृत हुए फिर थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण करने के बाद प्रभु का आदेश पाकर सब लोग सुरेंद्र के घर काली पूजा का प्रसाद पाने चले गए इसके पश्चात ठाकुर काशीपुर आए 11 दिसंबर अठारह सौ पचासी ईस्वी को प्रातःकाल प्रेम की लूट मची थी ठाकुर काली के वक्षस्थल पर हाथ रखकर कह रहे थे चैतन्य हो और उनकी ठुड्ढी पकड़कर उनका दुलार कर रहे हैं कह रहे हैं जिसने हृदय से ईश्वर को पुकारा होगा जिसने संधोपासना की होगी उसे यहाँ आना ही होगा श्री रामकृष्ण के लीला स्मरण के बाद देखने में आता है और कालीपद ठाकुर के चित्र के सामने बड़ी देर तक मौन बैठे रहते थे उनके दर्शन पाने के लिए होकर प्रार्थना कर रहे हैं और बीच बीच में अश्रु बहाते हुए भरे हृदय से कहते थे ठाकुर दर्शन दो बाद में अपने हृदय की ज्वाला को शीतल करने कालीपद काकुल गाछी के योगोद्यान में आने जाने लगे और क्रमशः वहाँ के एक प्रधान स्तंभ हो गए काकुड़गाछे के भक्तगण उन्हें घेर कर नाचते गाते और वे स्थिर होकर खड़े रहते थे एक बार नवगोपाल बाबू के घर वार्षिकोत्सव पर आमंत्रित होकर कालीपद बाबू वहां गए और काकुड़गाछी के कीर्तन कालों के बीच जाकर बैठ गए उसी समय गिरीश चंद्र भी आ पहुंचे भक्तों ने खोल मृदंग पर थाप दी और साथ ही करताल भी बजने लगे देखते ही देखते गिरीश और कालीपद खुले बदन उठ खड़े हुए और भक्तों ने इस नव युग की जगाई मधाई को घेरकर नाचना तथा गाना आरंभ कर दिया फिर नौ गोपाल बाबू ने दो प्रसादी मालाएं लाकर दोनों भक्तों के गले में डाल दी उस समय वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्थिर खड़े थे आंखें मुंदी हुई थी देह निस्पन्द थी और मुख के बीच बीच में रामकृष्ण रामकृष्ण ध्वनि निकल रही थी उनकी वह भाव गंभीरता कीर्तनकारों के मन में असीम उत्साह का संचार करने लगी कौन कह सकता है कि कभी यही कलकत्ते के श्रृंखल समाज के नायक थे श्री रामकृष्ण रूपी पारथ पत्थर ने आज लोहे को सोना बना दिया है जगाई मधाई अब भक्तों की कीर्तन मंडली के केंद्र है परिवर्ती काल में जब कालीपत बाबू जॉन विकिन्सन कंपनी के काम से बम्बई में परेल रोड पर निवास करते थे उन दिनों तीर्थ दर्शन आदि में रथ श्री रामकृष्ण के त्यागी संतानगण बंबई आने पर प्रायः ही उनके घर अतिथि के रूप में ठहरा करते थे अथवा उनसे एक बार मिल आते थे इस प्रकार विभिन्न अवसरों पर स्वामी जी ब्रह्मानंद जी दुर्यानंद आदि उनके घर पर पधारे थे सांसारिक जीवन में कालीबाबू की सफलता का उल्लेख पहले किया जा चुका है उनके प्रयास से भारत के अनेक बड़े बड़े शहरों में उस कंपनी की शाखाएं खुल गई थी विदेशी कंपनी होने पर भी काली बाबू के निर्दा निर्देशानुसार इस कंपनी की सभी शाखाओं में कार्यालय में रामकृष्ण का चित्र शोभायमान रहता था उनका विश्वास था कि उनके चरित्र में परिवर्तन तथा कार्य में उन्न, उन्नति के मूल में केवल श्री रामकृष्ण का आशीर्वाद ही कारण स्वरूप रहा है 28 जून 1905 सौ ईस्वी को उन्होंने आनंद धाम के लिए प्रस्थान किया